देवी भागवत नवम स्कंध भगवती लक्ष्मी का समुद्र से प्रकट होना भगवान नारायण कहते हैं नारद तदनंतर भगवान श्रीहरि का ध्यान करके देवराज इंद्र ने बृहस्पति जी को आगे करके संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा की सभा के लिए प्रस्थान किया वे शीघ्र ही वहां पहुंच गए सबको ब्रह्मा जी के दर्शन हुए इंद्र और बृहस्पति सहित समस्त देवताओं ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया तत्पश्चात देवगुरु बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी को सारा वृत्तांत कह सुनाया उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी हंस पड़े उन्होंने देवराज से कहा ब्रह्मा जी बोले वश्य तुम मेरे वंशज हो तुम्हें उत्तम बुद्धि प्राप्त है मेरे प पौत्र हो बृहस्पति जो तुम्हारे गुरु हैं और तुम स्वयं भी देवताओं के स्वामी हो परम प्रतापी विष्णु भक्त दक्ष प्रजापति तुम्हारे मातामह हैं भला जिनके तीनों कुल ऐसे पवित्र हों वह सुयोग्य पुरुष अहंकार क्यों करे जिसकी माता परम पतिव्रता पिता शुद्ध स्वरूपा और मातामह एवं मातुल जितेंद्री हो वह व्यक्ति अहंकारी क्यों बन जाए क्योंकि यदि पिता माता मह और गुरु ये तीन दोषी हों तो उन्हीं के दोष के संपन्न होकर पुरुष भगवान श्रीहरि का द्रोही बन जाता है यह निश्चित है सर्वान्तरात्मा भगवान श्रीहरी संपूर्ण प्राणियों के शरीर में विराजमान रहते हैं उनके देह से निकल जाने पर उसी क्षण प्राणी स्व बन जाता है वे स्वामी हैं और हम सब लोग उनके अनुचर हैं मैं प्राणियों के शरीर में इंद्रियों का स्वामी मन होकर रहता हूँ शंकर ज्ञान का रूप धारण करके रहते हैं विष्णु के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी भगवती श्री राधा प्रकृति के रूप में विराजमान रहती है बुद्धि को साध्वी दुर्गा का रूप माना गया है निद्रा एवं छुधा आदि ये सभी भगवती प्रकृति की कलाएं हैं आत्मा का जो बुद्धि में प्रतिबिंब है वही जीव है उसी ने इस भोग शरीर को धारण कर रखा है जब शरीर का स्वामी आत्मा देह से निकलकर जाने लगता है तब ये सब भी तुरंत उसी के साथ साथ चल पड़ते हैं जैसे रास्ते में वर के आगे चलने पर सभी बाराती सज्जन उसका अनुसरण करते हैं मैं शिव शेष विष्णु धर्म एवं महाविराट तथा तुम सब लोग ये सब जिनके अंश और भक्त हैं उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के निर्माल्य रूप पुष्प का तुमने अपमान कर दिया है भगवान शिव ने जिस पुष्प से उन श्रीहरि के चरण कमलों की पूजा की थी वही पुष्प सौभाग्यवश मुनिवर दुर्वासा की कृपा से तुम्हें प्राप्त हुआ था परंतु तुमने उसका सम्मान नहीं किया भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल से चित पुष्प जिसके मस्तक पर स्थान पाता है वह सौभाग्यशाली व्यक्ति संपूर्ण देवताओं में प्रधान माना जाता है और उसी की पहले पूजा होती है हाँ बलवान दुर्देव ने तुम्हें ठग लिया इस समय भगवान श्री कृष्ण के निर्माल्य का परित्याग करने से रोष में आकर भगवती श्रीदेवी तुम्हारे पास से चली गई है अब तुम मेरे तथा बृहस्पति के साथ बैकुंठ में चलो मैं वर देता हूँ अतः तुम वहाँ लक्ष्मीकांत भगवान श्रीहरि की सेवा करके लक्ष्मी को अवश्य प्राप्त कर लोगे नारद इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं को साथ ले बैकुंठ पधार गए वहां जाने पर उन्हें पर ब्रह्म सनातन भगवान श्रीहरि के दर्शन हुए उस समय वे तेज पुंज प्रभु अपने ही तेज से प्रकाशित हो रहे थे उनका श्रीविग्रह ऐसा जान पड़ता था मानो ग्रीष्म ऋतु के असंख्य सूर्य एक साथ चमक रहे हो, वे आदि मध्य और अंत से रहित कांत भगवान श्री शांत रूप से विराजमान थे वे चार भुजा वाले पार्षदों से और भगवती सरस्वती से युक्त थे चारों वेदों सहित भगवती गंगा भक्ति प्रदर्शित करती हुई उनके पास विराजमान थे उन्हें देखकर ब्रह्मा के अनुयायी संपूर्ण देवताओं ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उनके प्रत्येक अंग में भक्ति और विनय का विकास हो चुका था आंखों में आंसू भर परम प्रभु भगवान श्रीहरि की स्तुति करने लगे स्वयं ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर भगवान से यथावत समस्त वृत्तांत कर सुनाया उस समय समस्त देवता अपने अधिकार से चित्त होने के कारण रो रहे थे विपत्ति ने उनके हृदय में भली भांति स्थान प्राप्त कर लिया था भय के कारण उनमें घबराहट की सीमा नहीं थी उनके शरीर पर एक भी रत्न या आभूषण नहीं था वे सवारी से भी रहित थे उन सभी के मुख मलान थे श्री तो पहले ही उनका साथ छोड़ चुकी थी वे निस्तेज एवं भयग्रस्त थे कुछ भी करने की शक्ति उनमें नहीं रह गई थी देवताओं को ऐसी दीन दशा में पड़े हुए देखकर भय को दूर करने वाले भगवान श्रीहरि ने उनसे कहा